मीडत प्रथम यज्ञ आरी आहुत रिजसान पुत्र भरत सिनुम अम धारयन् द्रविणोदा हे मनुष्यो करो प्रथम जो सबसे प्रथम है पहला है और कैसा है यज्ञ साधन? यज्ञों को अरिह उसी को प्राप्त हो आहुतम उसी को कहा है किसने अल आदि का देने वाला पुत्रम रक्षण करने वाला विवाह विद्वान लोग अग्निम धा दा, त्रविणोदामूप को धारण धारण कर विशेषता इसमें बताई है क्यों किसका जैसा कि स्वभाव होता है किसी से कुछ उसके प्रति हमारी कृतज्ञता होती है या समर्पण होता है प्रवृत्ति होती है और नियम भी यही है न्याय भी यही है वो तो करनी चाहिए उसकी भक्ति उपासना ये तो कह के लिए करेंगे करने के अपेक्षा पर जिससे कुछ भी नहीं मिलता है उसकी भी की जाती है सेवा और कहीं से मिलता है स्वभाव भी है और न्याय भी है तो भाव का पोषक है वो ईश्वर और न्याय का भी पोषण से कहा कि उसकी ही उपासना करो सबसे पहली बात तो है कि वो प्रथम है तो भी किसी को जो सम्मान दिया जाता है पहला वो ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है उसको सम्मान नहीं दिया जाए तो फिर क्या होता है देते हैं तो इसका अर्थ हुआ कुछ ना कुछ या तो आपका विरोध है आप उपेक्षा कर रहे हैं तो उससे जो सहायता मिल हो जाए तो सारा निकाल लेगा फिर चलती नहीं है हमारी अगर हम प्रभावशाली व्यक्ति का नहीं सम्मान करें वो चलने नहीं दे सो करके भी करना ही पड़ता है आई थी ना एक बात महाभारत में जैसे पहले किसकी की, की जाए बताया तो किस किस व्यक्ति को देना चाहिए कैसा होना चाहिए वो होता है कि वो प्रभावशाली व्यक्ति होता है जो किया फिर उसको दिखा दिया वहां पर उसमें हम ये सारे व्यवहार करते ही है करते काले है कारी उसको सम्मान हम देते हैं पहले यही के यही गुण है ईश्वर में से अब क्या है ईश्वर की स्तुति करने में या उसको सम्मान देने में हमें कोई बाधा नहीं है तो कार्य हमारे स्वभाव और व्यवहार के अनुकूल है व्यवहार के अनुकूल तो है लेकिन अब हमारी प्रवृत्ति नहीं है ऐसी वरीयता तो देने की प्रवृत्ति हमारे अंदर नहीं दिखती थे हम सम्मान उसको प्रधानता नहीं दे रहे हैं जीव। नहीं देने के कारण क्या होगा वो सारे दोष हमारे अंदर आएंगे वो सारी हानिया होंगी जो यहां ऐसा कर्म करने पर नहीं होता है इसमें अगर प्रभावशाली व्यक्ति को नहीं दिया जाए सम्मान तो लेकिन कर्म नहीं हो रहा है, है। स्वाभाविक स्थिति है न्याय भी है हमारे लिए स्वाभाविक स्थिति ऐसा हम करते ही करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं तो अब उस कारण को ढूंढना होगा कि हम यद्यपि ऐसा नहीं चाहते हैं कि नहीं करें करना हम चाहते हैं करते भी नहीं पा रहे हैं फिर भी ईश्वर के प्रति तो अब कोई विशेष बाधा है यहां पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं है नहीं है उसको करने वाला तो नहीं आ रहा है लगभग कारण तो मूल कारण यही है कि वो समझ में नहीं आ रहा है जान नहीं रहे है उसको करने के कारण उसकी उपेक्षा हम कर रहे हैं पर ये उपेक्षा बहुत दिन नहीं चला सकते ऐसा होता है ना किसी साधारण की उपेक्षा कर दें तो काम चल जाता है उससे, लेकिन ये ऐसी उपेक्षा वाला नहीं है विषय पता है तो उससे वंचित भी तो रहता है ना उसकी सुविधाओं से वो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता है जब तक संपर्क नहीं होता है उसका कह जाएगा वो जो लाभ होना है वो अगला ले लेगा उसको नहीं मिलता है तो अयोग्यता के कारण भले ही उपेक्षा कर रहा है वो जैसी हो रहा है लेकिन परिणाम पा रहा है ना जो मिलना चाहिए वो सुविधा से वंचित ही रहेगा तब यही होगा ईश्वर के साथ भी हमारा किसी भी कारण से ऐसा कर्म यदि नहीं हो पा रहा है तो ईश्वर से जो मिलने वाले लाभ है उससे हम वंचित रहेंगे जब नहीं हो रहा है तो परिणाम नहीं आएगा हमें उस परिणाम को लाने के लिए जहां भी बाधा है या जहां भी न्यूनता है उस बाधा को हटाना चाहिए और न्यूनता को पूरे करना चाहिए प्रथमम वो सबसे प्रथम है अब यहाँ जो व्यक्ति होता है प्रथम तो धन से हो जाता है संपत्ति से हो जाता है व्यवहार से हो जाता है बल से हो जाता है कई कारणों से होता है वो प्रथम होता है फिर भी प्राथमिकता क्या होती है कुल देश काल से सीमित होती है था यानी अंतिम रूप में प्रथम नहीं हो पाता है व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं है ये वास्तविक में सब प्रकार से ही प्रथम है किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है तो प्रथम के चाहे जितने अर्थ लगा सकते हैं सारे के सारे लगे हैं ईश्वर में या अपने में प्रथम शब्द गौण होता है अर्थ में नहीं होते लगभग जितने नाम है ना यहाँ अर्थ में नहीं हो पाते हैं, तो होते हैं। लेकिन जिनमें होते भी हैं वो थोड़े ही स्तविक में क्या पूरे के पूरे गुण ईश्वर में ही होते हैं वो तो जितने हमें सारे के सारे पहले ईश्वर के होते हैं मुख्य अर्थ में ए चंद्र है पृथ्वी आदि जितने भी नाम जिसे बताया ना सत्याश में ये जो नाम ईश्वर के है सो भी हो और भी हो सकता पहले ये नाम ईश्वर के ही हैं उसके बाद अब इन पदार्थों के हो गए हैं पूरी तरह से उसमें ही घटेंगे पहले तो उसमें से कुछ अंश चूंकि इसमें भी है वो पूरे अर्थ ईश्वर में घटेंगे और कुछ अर्थ इस अग्नि में भी घट जाते हैं इसलिए इसका भी नाम अग्नि तो है लेकिन मुख्य नाम नहीं है फिर भी सही ही यहाँ प्रथम शब्द भी है प्रथम से प्रथम है वो <coughs> पहली बात तो है कि वो है वो पर इतनी विशेषता आत्मा में भी है प्रकृति में भी है तो होने की दृष्टि से तो वो बराबर है काल की दृष्टि से काल की दृष्टि से ईश्वर प्रथम नहीं हो पाएगा क्या होते हैं आगे से नित्य हो आत्मा अपने को सिद्ध नहीं कर सकता नित्य का उपयोग नहीं कर सकता है ये तो करेगी नहीं कुछ उसके होने न होने का उसको कोई मतलब नहीं है ना नहीं होना ये जो ज्ञान होता है ये पहले ईश्वर को ही होता है ये भी नहीं होता है तो वो अभी अपने को नहीं जानता है कि मैं हूँ और प्रकृति तो कभी नहीं जानेगी हैं दोनों तीनों होते हुए भी ही जानता है कि मैं हूं हाँ होता है अहम का मतलब हुआ मैं बढ़ करके हूं तो ये देखिए नहीं होता है और वहां भी अगर माना जाता है मैं बढ़ के हूं तो ये वाला जो अहम है ये तो दोष है और ये क्लेश होता है ना होता हुआ भी मानता है वो लेकिन होता हुआ मानने में दोष नहीं है नहीं एक बड़ा तो बड़ा भाई कह देता है कि मैं बड़ा हूं तो ये अहंकार नहीं है में भी बिना हम के तो होगा ही नहीं कि मैं हूँ मैं इससे बड़ के हूँ लेकिन इस नहीं है निर्दोष है ये अहम आप इतने सारे के सारे बैठे हैं आपको ये तो लगता है कि मैं हूं लगता है ना अपना अपना तो ये अहंकारी तो है और क्या है अपने जो अस्तित्व का बोध होना है मूलता ये अहंकारी है तो अपने अस्तित्व बोध करने में दोष क्या है किसी को लेकिन फिर ये कहा हो जाता है जहां वो नहीं होता है वहां भी कहता है मैं हूं शीर मैं नहीं हूं लेकिन जो मैं कह रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं किसको लेके कह रहे हैं नहीं मैं हूं मुड़के बोल रहे हैं ना यहां से दोष शुरू हो जाता है मैं हूं आत्मा लेकिन जब बात करते हैं आप तो इसको लेके बोलते हैं तो यहां से ये यह दोष हो जाता है शुरू दोष होता हुआ भी अपेक्षा से दोष नहीं है अपेक्षा से मैं अपने शरीर को यदि कहता हूं मैं हूं नहीं है क्योंकि हानि होने वाली है इस आधार पर अगर व्यवहार किया जाए तो इससे किसी को कोई बाधा नहीं दुख नहीं तो ये ग्राह्य है स्वीकार है ये यह यहां तक आत्मा की दृष्टि से जो शरीर को अपना कहना है अहम ये दोष है लेकिन दूसरे शरीर की दृष्टि से अपने नहीं है फिर तो ऐसे ऐसे भेद हो जाते हैं उसके अहंकार के विषय में वो दिया हुआ है सरोवर में ये पांच प्रकार का हो जाता है अहंकार तो ईश्वर भी कह रहा है कि मैं प्रथम हूं और ईश्वर प्रथम है तो सत्ता की दृष्टि से तो तीनों होते हुए भी बोध जो होता है ईश्वर को होता है मैं से अब वो प्रथम हो गया जिसको पहले कुछ पता चल जाता है ना वो अब आगे निकल जाता है हर जगह जहां भी देखेंगे कोई आगे क्यों निकलता है समझता पहले वो उसको बैठे रहती कुछ होती है ना तो वह जिसको पहले आती है कि ये ऐसे हो जाएगा वो कर लेता है आगे पिछड़ जाते हैं बाद में उसको ध्यान आता है हमें पहली चीज होती है किसी चीज को समझने की समझ क्या करता है हर चीजों को समझ जाता है पहले क्या होगा अब वो प्रथम हो जाएगा तो बराबरी कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आगे बढ़ता ही चला जाएगा ना जब तक दूसरा जानेगा तब तक वो आगे जान लेगा तो इस कारण से अब कोई उसके बराबर नहीं होगा जीवात्मा तब जानेगा जब उसको वो जनाएगा ले जाने का ही नहीं तो अब वो आगे रह गया ना इससे तो तो इस कारण से ईश्वर क्या होता है सब सर्वथा आगे ही रह जाता है तो ये है बोध होने के कारण सबसे पहले ज्यादा होने के कारण वो प्रथम है प्रथम है वो इन सभी चीजों में क्या है सबसे अधिक गुण संपन्न है तो में नहीं है ईश्वर के अंदर जितने गुण है प्रकृति में नहीं है की दृष्टि से देखें तो ईश्वर में दोनों से मिलाकर के भी अधिक गुण हो जाते प्रथम होता है और दूसरी बात है कि इन सभी का क्या है वो सत्ता में लाने वाला निर्माता भी है के रूप में वही लाता है तब ये प्रकृति है जानी जाती है अपनी सत्ता में आती है संसार यदि नहीं बनाए तो प्रकृति अपनी सत्ता को सिद्ध नहीं कर पाएगी करता है वो पहले निर्माण करता है से निर्माण करने के कारण ये उस वो वो वो पहला हो जाएगा जाएगा आदमी होता होता है है है पिता पहले होता है, वो उसको जन्म देता है, वो आगे ही रह जाएगा सदा मर जाने के बाद भी बेटा बाप से बड़ा नहीं हो सकता वही रह जाएगा वो तो ऐसे ही संसार कभी भी ईश्वर से बड़ा नहीं हो पाएगा उत्पन्न ही करता है वही शुरुआत ही उसी से है ऐसी ऐसे में जो बोध की शक्ति आती है उस करने धरने की है इस प्रकृति से वो अपना बल देता है मुक्ति में भी मान लो नहीं जोड़ता है तो शक्ति देता है उसको वहां से फिर कुछ करने धरने में समर्थ होता है परियों का व्यवहारों का जो प्रारंभ है हमारे लिए या संसार के में तो कोई कारी होता नहीं है जो कहते हैं सारे पढ़ा पदार्थ पड़े रहते हैं यानी कारी जहाँ से आरंभ होता है उसके लिए पहला आधार वही है ईश्वर है के तो कारण भी क्या है वो प्रथम है सबसे पहले हम जितने भी व्यवहार करते हैं उन व्यवहारों का यदि आधार नहीं मानते हैं ईश्वर का रहे हैं ईश्वर का निषेध कर रहे हैं या अपने को बड़ा बना रहे हैं मान मान लो कोई व्यक्ति अपने छोटे बच्चे को कंधे पर लेके जा रहा है रास्ते में तो पहले दूर तक परे उसको या जो है ऊपर ऊपर बैठा उसको दिखेगा ना दूर पहले उसको दिखेगा तो वो यदि मान लो बच्चा कहता है कि मैं इससे अब बड़ा हो गया हूं क्योंकि तो मुझे दूर तक दिख रहा क्या अर्थ होगा तुम चलो है? जैनी है ना वो दिख रहा है उसके कंधे पर बैठ करके दिख रहा है अभी उतार दे तो सारा निकल जाएगा उसका कहां तक वो देख सके बुद्धि उसकी काम कर रही है वो सोचने लग जाए इससे तो मैं बढ़ करके हूं क्योंकि मुझे ज्यादा दूर दिख रहा है बोबलापन है उसका जो अभियान होता है अहंकार होता है इन्हीं स्थितियों में होता है आश्रय लेकर के उसी को अपने से छोटा सिद्ध कर देता है उसका बल उसमें मिला हुआ है उसके सहयोग से, से ही कुछ कर पा रहा है नही मान के सारा अपने में जोड़ लेता है पहले उससे सीख लेता है उसके बाद कहता है अब मैं आपको हरा सकता हूं सारा सीखा हुआ इसका थोड़ा सा रहता है ऊपर का आधार सारा होता है वहीं से सीखा हुआ अब कहता है मैं आपसे यदि जानता हूँ ऐसे बेटे होते हैं बिता की संपत्ति पहले रहती है उसके पास और थोड़ा सा कमाता है और वो कहता है मैं तो अपने पैर पर खड़ा हूं तुम कौन हो जबकि सारा आधार उसी का होता है तो ऐसे जितने भी से साथ किसी के साथ तो उसका बल आश्रय सहायता जुड़ी रहती है पर उसको नहीं मानता है कर तो है मैं अधिक हो गया तो ये दोष बन जाता है ईश्वर के साथ हम यही करते हैं हा अभिमान अगर सचमुच में गुण उसके अधिक है तो अभिमान में नहीं आएगा के लिए यदि कर रहा है उपयोग तो आ जाएगा किसी से बलवान है और एक थोड़ा दुर्बल है दूसरा तो ये कहता है कि मैं तुमसे बलवान हूं पीट सकता हूं तुमको तो यहां तक कोई कुछ नहीं है बिना अन्याय किए भी, भी पीट देता है उसको जो छोटा है वो कुछ अन्याय नहीं करता है फिर भी उसको पीट देता है सताता है यहाँ से दोष शुरू होता है ये लेकिन अगर वो अन्याय करता है अब मारता है उसको पीट देता है तो दोष नहीं है उसका बड़प्पन तय में तुमसे बड़ा हूं छोड़ूंगा नहीं तुझे तुम्हें ऐसा करना होगा कर देता है वहां से दोष हो जाएगा तो बड़ा जो छोटापन होता है गुणों के ही तुलना से होता है जो है विद्या में जो बढ़ गया वो उससे बड़ा हो जाएगा धन धन में जो बढ़ गया वो बड़ा दिखता में अगर कोई कहता है मैं बड़ाऊ तो यहाँ कहने में दोष नहीं है यहां तक दोष नहीं है वास्तविक है वो उसका अब दुरुपयोग करने लग जाता है जब तो वहां से वही दोता है मैं सबसे बड़ा हूं तुमसे बढ़ाऊं ये उसने ही तो लिख रखा है है मैं इतना बड़ा हूं तो ये दोष नहीं है वास्तविक है प्रथम तो हम अभी बोल रहे हैं या ईश्वर का निषेध भी कर रहे हैं ईश्वर नहीं आए बोलने लायक नहीं देता वो साधन तो कैसे मना कर देते कैसे निषेध करते मन में ईश्वर का तो नहीं सब बना सकता था कि ये मेरी प्रार्थना करते रहे ऐसा होता है तो ईश्वर ने भी हमको सारे साधन आज रख सकता था ये मेरे प्रति पूरा कृतज्ञ दवा रहे उससे। लेकिन ऐसा अवकाश नहीं रखा इसने पूरा खुली छोट छूट भी यदि कर रहे हैं ईश्वर का विरोध भी, भी कर रहे हैं तो उसकी शक्ति हमने जोड़ी हुई है तो ये बहुत बड़ी कृतज्ञता होती है का बड़प्पन है और दूसरी बात है जो भी विरोधी है या जो भी है जानता है ईश्वर हमारे अनुकूल नहीं चलेगा फिर भी पूरी छूट दे रखा है तो शत्रु को छूट दे देगा जिसको है कि मैं इसको अभी भी दबा लूंगा थोड़ा मोड़ा कुछ करेगा ना फिर देख लूंगा कहीं भी अभिमान हो जाता है दोष हो जाता है लक्षण है ना जो बहुत बलवान व्यक्ति होता है वो चाहता है कि मेरा शत्रु कोई आगे आए आता रहता है उसकी पूजा ढूंढता फिरता है कहीं कोई मिल जाए हमको वो देखा होगा ना कबड़े ना चाहो तरफ कोई आ जाओ तो वो कौन करता है कि कोई होना चाहिए मेरे को शक्ति जिसको दिखते ना अपने अंदर योगी मेरा कोई होना चाहिए नहीं तो मर जाएगा वो प्रतिद्वंदी नहीं तो चाहेगा ही तो ये विरोध ही ढूंढना भी एक तरह से बड़पन है कई बार ऐसा भी होता है जैसे है। उसमें क्या है ना हिम्मत वाला भाग कम है बाद में होता है दूसरा आगे उसको पटक भी देता है तो उसकी दुर्दशा भी होती उतनी अधिक वाला भाग इसमें ज्यादा होता है लेकिन किसी में होता है भाई सामने तो आओ यहाँ वो चीज नहीं यहाँ लेना है कि जिसमें होता है ना कुछ वो ऐसी प्रवृत्ति कर सकता है जिसमें नहीं है दम वो करेगा ही नहीं ये सामने वाले को ललकार ही नहीं सकता है वो छूट नहीं दे सकता है तुम्हे तो शत्रु गणा सदैव ये शाम प्रसादात सुचों हम जीते रहे जिनको तभी तो मैं सावधान रहूंगा अगर मेरे शत्रु बन नहीं है और नहीं है तो क्या होगा मैं तो उधर कायर हो जाऊंगा दुर्बल हो जाऊंगा पुरुषार्थहीन हो जाऊंगा इसलिए वो कहता रहता है आशीर्वाद देता है उसको शत्रुओं को कि जीते रहो तुम तिम लबनते तदा तदा माम प्रतिबोधयती जो शत्रु होते हैं वो छिद्र ढूंढते रहते हैं कमी ढूंढते रहते हैं पता तो है शत्रु यदि होंगे तो मेरी कमियां वो बता देगा अपने आप को कमियों का पता नहीं चलता है तो अब क्या होगा मैं भर लूंगा फिर उसको है? संख्या तो नहीं पता मुझे अभी इसका छोटी वाली का नहीं है बृहद चाणक नीति होती है उसका है ये श्लोक संग्रह समझी का है यहाँ जो चलती है संग्रह एक और अलग है इससे कई गुना श्लोक है उसमें ये होगा हाँ हो पहले वालों में होता है आप लोगों को मिला नहीं कैसे पता नहीं लिखा नहीं कर लेना मेरे पास से मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा दोष में में शायद मिल जाए। बोलते थे पहले। इतनी बात लेनी है उससे कि जो दोष दोष रहित होता है, होता है, है है बलवान व्यक्ति ना बल अपना दूसरे के सामने प्रकट यदि केवल प्रशंसा गुण की दृष्टि से वो गुण ख्यापन है वो अहंकार में भी नहीं आता है। तो ये सारी की सारी विशेषता ईश्वर के अंदर है इसलिए वो भी की दृष्टि से प्रथम प्रत, कहा गया है है है दूसरा उसमें व्यवहार भी भी कुशल श्रेष्ठ जितने कर्म हैं उनको सिद्ध करने वाला है तो की रचना करता है उससे हमको सुख की प्राप्ति होती है हमें आने के बाद हम आ, मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ होते हैं श्रेष्ठ कार्यों को करने में सुयोग्य विषय कहा है मनुष्य मनुष्यों के लिए यहाँ संकेत किया है आरी और उसको प्राप्त होना चाहिए प्राप्त होने का मतलब है हम उनके साथ सानिध्य बनाएतम ऐसा विद्वानों ने भी या जो भी अनुभवी लोग है प्राप्त किया है वे लोग भी ऐसा ही कहते हैं बताते हैं है ऊर्जा ऊर्जा में यहाँ द्वितीय ही है ऊर्जा पुत्र भरतम सिदी जो पदार्थ हैं इन सब का क्या है वो पुत्र अलग है इनका रक्षा व्यवस्था से रक्षा करता है होता है जितने भी अनित्य पदार्थ होते हैं दिनों दिन होने के बाद उसको समन में भी तो होना चाहिए ना कौन पदार्थों को तो सुरक्षा व्यवस्था आदि के द्वारा इनका संचालन करता है और एक दूसरे कार्य कारणों के द्रविणाम द्रविण कहते हैं धन संपत्ति को पदार्थ जितने जिनसे हमारा भारत चलता है जीवन चलता है तो इन सभी को देने वाले